आज तेईस फरवरी 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहर तक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम वर्तमान में आश्रम में ईशावास्य उपनिषद पर चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा के अंतर्गत आरंभ में हम उपनिषि प्रार्थना ईशावासी उपनिषद की प्रथम प्रार्थना और उसका प्रथम श्लोक पर अपने चिंतन को आगे बढ़ाते हुए आगे के श्लोक में अपना चिंतन जारी रखते हैं इस आवाज से जैसा आप जानते हैं प्रथम उपनिषद है और उपनिषद वेदों के अंग है और वेदों का जो ज्ञान कांड का भाग है ज्ञान खंड है उसी को हम उपनिषद बोलते हैं जो भारतीय मनीषा है वो ज्ञान को और कर्म को सबको लेकर चलते वैसे कहते हैं कि कर्म ज्ञान का विरोध विरोधी है लेकिन वो इस सेंस में या इस मायने में कि जब तक हम कर्म से उलझे रहते हैं तब तक हम ज्ञान के लिए परिपक्व नहीं हो पाते दूसरा जब कर्म हमारा <coughs> ऐसा अनिवार्य रूप बन जाता है जिसमें हम फंस जाते हैं जिससे हम अपने मन मस्तिष्क को बाहर नहीं निकाल पाते जैसे हम नियमित पूजा करना या नियमित कोई अनुष्ठान करना उसमें कुछ बुराई नहीं है लेकिन जब हम इन अनुष्ठानों में उलझ जाते हैं जब हम इससे बाहर आने का प्रयास ठीक से नहीं कर पाते या उसमें हम डरते हैं वहाँ पर ज्ञान और कर्म का विरोध आरंभ के जो दो श्लोक हैं वो बड़े सुंदर तरीके से बड़े सुंदर स्वरूप में विश्व क्या है? इसको निरूपित करते हैं कि ईसा वास्म सर्वम ये सब कुछ ईश्वर है और ये एक एक प्रबल घोषणा है ऋषियों की कि ईशा वासन इधम सर्वम यानी इधम सर्वम उन्होंने पूरा जनरलाइज कर दिया इधम सर्वम मैंने जो कुछ भी उसमें जो कुछ में संसार आ गया अपने आ गए पराये आ गए अच्छे लोग बुरे लोग सब कुछ सब कुछ जो है परमेश्वर है और उसके आगे ईश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं जो कुछ है ईश्वर है और उसको त्याग पूर्वक भोगने के लिए उपनेश्वरी ऋषि कहते हैं कि जो कुछ है उससे पूर्वक मत भोगो उसमें लिप्त मत हो और निर्लिप्तता से उसे भोगो यित जगत त्याग जगत तेना त्यक तेन मुंजित उसको त्याग त्यागपूर्वक भोगो और मार्ग रथक अस्तन ये दो लाइनों में एक उपनिषदिक घोषणा है जो सर्वोच्च ज्ञान का आधार है अद्वैत का आधार है अद्वैत का आधार यही से होता है जो हम बिल्कुल जो कम से कम भी समझता है उसको तो हम एक लाइन में जब कहते हैं कि कण कण में भगवान तो उस बात को हम एक बहुत सतही तरीके से लेते हैं जब बोलते हैं कण कण में भगवान तो कैसे तो समझते हैं कि ये तो बच्चों को समझाने की बात है तो वो, वो, वो समझ में हाँ कि कणकण में भगवान तो वो वो बात हमारे जहन में ऐसा लगता है कि बचपन जैसी बात है कणकण में क्या भगवान वो तो ठीक है मतलब वो समझाने बच्चों को समझाने की बात लेकिन वास्तव में वो पूर्ण विज्ञान है अगर कहें कण में भगवान तो पूर्ण विज्ञान है ना और क्वांटम भौतिक भी ये कहता है कि कोई भी कण अपने स्रोत से अलग नहीं हो सकता हमारा कॉमन सेंस भी अगर हम गहरे से चिंतन करें तो कहेगा कि अपने स्रोत से कौन अलग हो सकता है समुद्र से कितनी भी दूर चले जाए जल चल। अंत में तो वापस समुद्र में ही आएगा अपने स्रोत से कोई अलग नहीं होता अपने श्रोत से सब जुड़े रहते और ये जुड़ाव अगर न होता तो गुरुत्वाकर्षण है जो वापस सारे ब्रह्मांड को अपने एक में समेटने की क्षमता रखता है वो गुरुत्वाकर्षण क्या है ये वही जुड़ाव है जो एक बिंदु से निकले हुए सबको वापस उस बिंदु पर ला मिलाना चाहता है ये गुरुत्वाकर्षण यहां से है हम सूर्य हमको आकर्षित करता है चंद्रमा ज्वार लाता है समुद्र चंद्रमा की तरफ उठ है जब पूर्णिमा आती है अमाउ से आती है तो चंद्रमा दूसरी तरफ चला जाता है तो वहां भाटा आता है समुद्र नीचे चले जाते हैं कि उसकी आकर्षण शक्ति होती तो चंद्रमा इतनी दूर बैठकर करोड़ों मील दूर सूर्य वो कैसे एक दूसरे पर असर करते सचमुच में हम जुड़े हुए हैं सूर्य हमसे अलग नहीं है चंद्रमा अलग नहीं है आप हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जैसे कि एक पहिए में आर्य जुड़े होते हैं एक मोटरसाइकिल का पहिया हो जिसके अंदर ताड़ियाँ लगी होती हैं साइकिल के पहिये में ताड़ियाँ लगी होती हैं ये एक यूनिट है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि इस ताड़ी ने पूरा वजन तोका हुआ है या इस ताड़ी को ही श्रेय है मोटरसाइकिल चढ़ाने में और जो सभी बराबर से मिलके वो उस वजन को संभालते हैं ऐसे पूरा ब्रह्मांड एक इकाई है और इस इकाई के बारे में हम जितनी बार बात करें कम है क्योंकि ये अवधारणा हृदय के अंदर जब तक अवतरित नहीं हो जाते, तब तक हम एकात्म भाव अद्वैत के भाव को हृदय में पैदा नहीं कर पाते तो हृदय में जब एकात्म का अद्वैत का भाव जाता है तो हमारी दृष्टि बदल जाती है आज हम एक जो पढ़ेंगे ये आखिरी वाला ये बड़ा वही की वही बात करते हम विज्ञान भैरव में भी पढ़ा है हमने हमारे काश्मीर सुंदर्शन में भी पढ़ा है और वही बात यहाँ पर उपनिषद भी बताती तो वहाँ तक अपन अभी आएंगे लेकिन पहला वाला जो श्लोक है कि ईसा वास्तव इधम सर्वम यत किंचित जगत्याम त्याम जगत तेना चकते भूंजता माँ हृदय का सस्वी धनम उस दौरान कहते हैं कि सब कुछ हट जाए ये खाली दो लाइन है अगर आपके हृदय के अंदर समझ आए और इसी का सतत चिंतन करें तो परमेश्वर का बोध आपने हृदय में आप आराम से पा सकते हैं इसके अलावा जब ये जो सर्वोच्च ज्ञान है इस सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करने की अर्हता या योग्यता हमारे हृदय में सबके नहीं होती हम चाहे लाख को समझ कहें कि ये सर्वोच्च चीज़ है लेकिन सर्वोच्च की योग्यता तो नहीं होती तो सर्वोच्च की योग्यता पाने के लिए वो दूसरा श्लोक बताते कि जब आप में सर्वोच्च ज्ञान को हृदय में बसाने की योग्यता नहीं है तो वो दूसरा श्लोक लेकिन बहुत गुड़ बात है इसोटेरिक मीनिंग है उसका कि आप दूसरी चीज को तभी अपनाएंगे जब आप पहले की योग्यता पहले की योग्यता अगर नहीं है तो दूसरी चीज को अपनाने का उद्देश्य भी एक ही है कि वह पहले की योग्यता प्राप्त करना दूसरे चीज को अपनाने का यह मतलब नहीं कि दूसरी चीज में ही रम जाना वो कहता है सौ जी जी साल जीने की इच्छा करो जिजी वे छतम समाह है ना सौ साल जीने की इच्छा करो कुरबन में वह कर्मानी कर्म करते हुए कर्मों को करते हुए जिज विशेष छतम समाह जिज विषा बताया है जीने की इच्छा एक आदमी कहता है मेरी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई अब तो मेरा मन करता है कि आत्महत्या कर ले उसकी भी उन्होंने आगे बताया कि अपने जीवन को नष्ट करने की क्या परिणाम होता है लेकिन आपको जीने की क्योंकि मानव जन्म मिला है और यह इतना कीमती है कि इसका हर क्षण एक वरदान है क्योंकि जब तक भी और जितना भी गया वो गया लेकिन जितना बचा है उसको हमें बचाना और सदुपयोग करना जरूरी है क्योंकि ये फिर कब मिलेगा या मिलेगा ना मिलेगा इसके बारे में हमको कुछ भी नहीं मालूम इसलिए जो बचा है मानव जीवन उसका सफलता से सहेज कर उपयोग करें इसलिए वो कहते हैं कि कुर ने वह कर्माणी जिद विषय छतम समान सौ साल जीने की तमन्ना करें क्यों क्या सौ साल तक का करते हुए यानी कि क्या हवन करते हुए सौ साल जीना है कि खाली मंदिर जाते हुए सौ साल जीना है कि क्या सौ साल तक खाली अनुष्ठान करते रहे हम इसमें बहुत रहस्यमय बात है वो कहते हैं कि जब आपके पास योग्यता नहीं इस बात को समझने की ईशा वास्तव में इदम सर्वम ये बात समझने की योग्यता नहीं है कि सब संसार कण कण में भगवान है ये बात समझ में नहीं आ रही तो इस योग्यता को प्राप्त करने के लिए हमको कर्म करना है कर्म के दो स्वरूप हैं एक सकाम कर्म जिसके अंदर हम अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं और हमारी कुछ अतिरिक्त इच्छाओं की पूरी करने के प्रयास कर एक तो बेसिक नीड्स होती हैं आधारभूत आवश्यकताएं, कि मुझे अन्न दे वैदिक प्रार्थना है कि हे अर्बुद देव मुझे अन्न दे यश दे और मेरे पशुओं की रक्षा कर और मुझे यशस्वी बना मुझे ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न कर ये अर्बुद देव या याने जो माउंट अबू उसको अर्बुद देव बोलते हैं तो अर्बुद देव से प्रार्थना है वेदों में कि मुझे अन्न दे पहली प्रार्थना ज्ञान की नहीं है पहली प्रार्थना अन्न की अगर कोई आदमी मजदूरी कर रहा है और उसको हम कहेंगे चलो ज्ञान प्राप्त करो पहले पहले मैं अन्न प्राप्त करूँगा मेरे को भूख लगी है मेरे बच्चे भूखे हैं तो जब तक मेरे पास आवश्यकताएँ बेसिक पूरी नहीं होती तब तक मेरे लिए इससे आगे की बात करना बेईमानी है अगर कोई आदमी ठेला चला रहा है दिन भर में उसका काम पूरा नहीं होता और हम कहते तो चलो ज्ञान की बात करते तो वो कहेगा कि अभी मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई तो वेद रास्ता बताता है कि आप प्रार्थना से और कर्म अनुष्ठान से अपनी जीवन की वो आवश्यकताएं जो अधूरी हैं पूरी नहीं हो पा रही उनको पूरी कर सकते वो कहता है कि मुझे अन्न दे ये सबसे पहले आवश्यकता है अन्न प्रतीक है भौतिक आवश्यकताओं की हमारे शरीर की जो बेसिक नीड्स हैं जो आधारभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान उस आधारभूत आवश्यकता का प्रतीक है अन्न कि है अबुद्धे मुझे अन्न दे मुझे मेरे पशुओं की रक्षा कर मेरे पशु क्या हैं मेरी आँख मेरी नाक मेरे कान मेरी समस्त इंद्रियाँ पशु हैं क्योंकि यही इंद्रियाँ अगर जब बिगड़ जाती है तो मानव जन्म को नष्ट कर देती और यही अगर सुरक्षित रहती मेरे अधिकार में रहती मेरे कब्जे में रहती मेरा अनुसरण करती तो मेरा जीवन सफल हो सकता मेरी आंखें वो देखे जो श्रेय है मेरे कान वो सुने जो श्रेय है मेरी जीवान वो खाए जो श्रेय है मैं वो छूँ जो श्रेय है मैं वहां जाऊँ जहाँ श्रेय है तो प्रिय को छोड़ के मैं श्रेय की ओर अग्रसर हूँ ये तमसो माँ ज्योतिर्गमय की बात कि मैं उस अंधेरे की दिशा में न चला जाऊँ जहाँ अंधेरा है वरन उस दिशा में जहाँ ज्योति है जहाँ प्रकाश है उधर जाऊँ तो वो कहते हैं कि मेरे पशुओं की रक्षा कर मेरे इन पशुओं की रक्षा कर या ये पशु आवारा ना हो जाए आंखें आवारा नहीं हो जाएं, मेरे कान आवारा नहीं हो जाएं, मेरे हाथ आवारा नहीं हो जाएं, मेरे पैर आवारा नहीं हो जाएं, तो इनके लिए कहते हैं कि हे अर्बुदेव मेरे पशुओं की रक्षा कर मेरे दुश्मनों का नाश कर दुश्मन क्या है ईर्षा घृणा क्रोध प्रतिस्पर्धा संसार में हम जो दूसरों से तुलना करते हैं तभी ये सब पैदा हो जाते हैं तभी तो कहते माँ ग्रदसवी धन जैसे कि हम दूसरे को देखते हैं कि उसके पास तो चार बैल है मेरे पास तो एक भी नहीं है उसके पास तो कार है मेरे पास तो स्कूटर है उसका तो मकान घर का मेरा किराया का जैसे ही हमने तुलना करना शुरू करी कि हमारे जीवन के अंदर क्रोध प्रतिस्पर्धा घृणा मैंने उससे ज्यादा अच्छा काम किया मैं उससे ज़्यादा नंबर लाता था देखो उसके पास पैसा ज्यादा है मेरे पास कम है वो देखो कितनी ऊंची पोस्ट पर बैठा है मैं कम कमा जैसे ही हम तुलना करते हैं हमारा हृदय क्रोध प्रतिस्पर्धा घृणा था यही हमारे दुश्मन है तो वो औपनिषदिक ऋषि कहता है कि हर बुद्ध मेरे दुश्मनों से मेरी रक्षा कर दुश्मन यही है जो हमारे हृदय में मलिनता पैदा कर देते हैं यही हमारे दुश्मन है फिर वो कहते हैं कि मुझे यश दे यशस्वी जीवन तब मिलता है जब हम अपने वातावरण को सही चुनते हैं जैसे आपने अपने मित्रों को चुना जो रोजाना शराब पीते हैं ऐसे मित्रों को चुना जो रोजाना जुआ खेलते हैं या जो दुष्कर्म करते हैं तो आपके यशस्वी जीवन पर दाग लग जाए क्यों? कि आपको वो दिशा मिलेगी मित्रों के साथ जो धीमे धीमे आपको गड्ढे में ले जाएगी अंधेरे में ले जाएगी लेकिन अगर आप यशस्वी लोगों के साथ हो अच्छे लोगों के साथ सत्संग करते हो उठते बैठते हो तो उनके साथ में आपके जीवन के अंदर यश पैदा होगा और अंत में कहते हैं मेरे जीवन को ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न बना उनकी ऋषि की अंतिम प्रार्थना है कि मेरे जीवन को ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न बना ब्रह्म वर्चस्व का होता होता है परमेश्वर के ज्ञान से भर दे मेरे जीवन को परमेश्वर के ज्ञान से भर दे जो ईश्वर के ज्ञान से भर दे वही ज्ञान है जो ईशावा सर्व यही अंतिम ज्ञान है तो इस ज्ञान से भर दे तो यह सब करने के लिए शुरू कहां से हुए हम कर्म से अन्न दे क्योंकि हमारे पास अगर हमारी मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो हमको ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा इसलिए वो कहते हैं कि अन्न दे और इसी के लिए वो कहते हैं कुरवन में है, है कर्माणी और जिजविछ है शतम समान सौ साल तक जीने की तमन्ना इसलिए नहीं करना है कि बस अन्न दे अन्न दे और अन्न ही देता चला जाए इसलिए नहीं वो तो अन्न दे आधारभूत आवश्यकता पूरी हो जाती है हमारी लेकिन हमारी खसरत क्या है हम वही करते अन्न दे अन्न दे और अन्न और दे और, और, और दे और बस वहीं अटक जाती है हमारी जैसे कैसेट अटक जाती है कि अन्न दे अन्न दे अन्न दे उसका तो यशस्वी जीवन की ओर हमारे कदम बढ़ते ही नहीं है और ब्रह्मवर्चस्व बहुत दूर रह जाता है और सौ साल जीने के तमन्ना ऋषि इसलिए कह रहा है कि सौ साल में जो हम सकाम कर्म करते हैं आरंभ में जीवन में वो निष्काम कर्म में बदल जाए क्योंकि जब हम सकाम कर्म करेंगे उन सकाम कर्मों में जो अनुष्ठान करेंगे उससे हमारे हृदय में एक विरक्ति का भाव आ जाएगा कि संसार में हम जो कुछ लिए जा रहे हैं किए जा रहे हैं और किसकी कीमत पे? हमारे मानव जीवन के हर क्षण की कीमत पर हम पैसा कमाते हैं तो उसके पीछे हम क्या कीमत देते हैं अपने जीवन के कुछ घंटे कुछ मिनट कुछ दिन उसकी कीमत पर पैसे कमाते हैं, और जब हमको लगता है कि हम अपनी आवश्यकता से बहुत ज्यादा कमा रहे हैं तो भी हमारा मन नहीं भरता हम कहते नहीं और आनंद हो तो यह परिस्थिति जब आती है तो ऋषि कहते हैं कि हम उलझ गए कर्म बंधन है लेकिन तब कर्म बंधन नहीं है जब हम कहते हैं अन्न दे और जब उन्हें अन्न की व्यवस्था कर दी तो हम कहते हैं हमारे पशुओं की रक्षा कर हमारे आँख ना कान मुंह को सही दिशा में ले जाए जब हम कहते हैं कि वो हो गया तो हम कहते हैं कि मेरे दुश्मनों का नाश कर मेरे हृदय में न किसी के प्रति घृणा हो न कोई से प्रतिस्पर्धा हो न किसी के प्रति ईर्षा जागे मेरे मन में सबके प्रति मोहब्बत पैदा हो जाए तो ये अगली स्टेप और उसके बाद में जब वो कहता है कि यशस्वी जीवन मिले तो अंतिम इच्छा पूरी हो सकती है उसकी कि वो जीवन ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न हो जाए तो ये क्रिया लंबी है आपके पूर्वजन्म के कर्म और वर्तमान के पुरुषार्थ दोनों से मिलकर ये यात्रा बरसों लंबी हो सकती है और इसीलिए कहता है कि सौ साल जीने की तमन्ना कर क्योंकि सौ साल जीने की तमन्ना करेगा तो हो सकता है इसी जीवन में वो मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा हो जाए कि हम जहाँ से चले थे अन्य देश वहाँ से ब्रह्मवर्चस्व तक की यात्रा हमारी कंप्लीट हो जाए पूरी हो जाए लेकिन इस यात्रा में हो सकता है लंबा समय लगे तो हे परमेश्वर मुझे सौ साल की उम्र देना ऐसा नहीं हो कि मेरे को और हजारों बरस तक इंतजार करना पड़े कि ये क्षण फिर से मिले या ये मौका फिर से मिले हो सकता है हजारों साल के इंतजार के बाद में फिर से मनुष्य बनू में और फिर पता नहीं उस मनुष्य जीवन में, में मेरी मानसिकता क्या हो क्या मुझे फिर वास्तव में इसके प्रति रुचि जागे ना जागे तो पता नहीं फिर और कहाँ आगे जाके भटकूंगा मैं इसलिए हे परमेश्वर मुझे सौ साल की उम्र दे ताकि इसी जीवन में मुझे वो योग्यता मिल जाए ईसा वास्तव एकदम सर्वम ये समझ में आ जाए इसलिए कर्म करने की बोलते हैं इसलिए कर्म का विरोध भी है और कर्म आधार भी कर्म ज्ञान का विरोधी इसलिए है कि जब हम कर्म में उलझ जाते हैं और हम वहीं पर घूमते रहते हैं तो ज्ञान का विरोधी लेकिन कर्मों को अगर हम सीढ़ी की तरह उपयोग करें कि सबसे पहले हम सकाम कर्म करेंगे हम हाँ अपने परिवार के बच्चों के पोषण पालन के लिए जो कुछ हमारे जीवन के कर्तव्य हैं वो पूरे करेंगे उसके बाद में हम निष्काम कर्म करना शुरू करेंगे परमेश्वर को समर्पित करते चले जाएंगे जो कर्म करते हैं यानी माई मास्टर्स जा मेरे मालिक का काम ये समझ के करूँ उसमें न मुझे पाप न कोई पुण्य कुछ भी लिप्त तो नहीं करेगा अब जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो निष्काम कर्म हृदय के अंदर ज्ञान की अर्हता योग्यता पैदा कर देते हैं जब निष्काम कर्म करते हैं जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में हमने पढ़ा था जब निष्काम कर्म की योग्यता हृदय में आ जाती है तो निष्काम करते करते इंसान ज्ञान के रास्ते पर अनायास ही चला जाता है अपने आप को ज्ञान के रास्ते पर चला जाता है। इसलिए तो अर्जुन को सन्यास लेने की इजाज़त कृष्ण ने नहीं क्योंकि अभी वो ज्ञान का अधिकारी नहीं था सबसे पहले उसे कर्म करने थे कर्म से भागने की कभी भी कोई भी न कोई वेद कहते हैं न उपनिषद कहते हैं न कोई गीता कहते हैं लेकिन कर्म में उलझने से सबरोक्त है कर्म करिए और कर्म में उलझिए मत सकाम कर्म तब तक करिए जब तक हमारी मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती उसके बाद में निष्काम कर्म करिए जब, जब हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी हो जाती और फिर उस निष्काम कर्म से धीरे से आंतरिक संन्यास मिलता है हृदय के अंदर मोह समाप्त हो जाता है वो सारे हमारे दुश्मनों का नाश हो जाता है तब हमें ज्ञान मार्ग की योग्यता प्राप्त हो जाती है तो ये कहते हैं कुर्बन्द है कर्माणी जिजीशे छतम समान सौ साल जीने की इच्छा करें क्यों ताकि इसी जीवन में हमको सकाम सकाम से निष्काम और निष्काम से ज्ञान ये, ये पूरा रास्ता आगे बढ़ जाए और एवं तो ये नामे तो अस्थि इसके अलावा तेरे पास कुछ भी रास्ता नहीं है ऋषि कहते हैं कि हे मानव तेरे पास इसके सिवा अब कोई रास्ता नहीं है अगर तू ज्ञान मार्ग के लिए अयोग्य है अपने आप को योग्य नहीं मानता तो इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि तू कर्म में लग जा और शौचालय जीने की इच्छा कर लेकिन कर्म उलझना नहीं है कर्म क्यों करना है क्योंकि हमारे पास अभी वो ईसा वास्तव समझने की योग्यता नहीं है तो एवं तुम्हें तो नान्य थे नान्य थे तो अस्थि इसके अलावा अन्य रास्ता तेरे पास नहीं है न कर्म लिप्य थे मेरे ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसमें तुझे कर्म लिप्त न करे अब हम बताएं यहां पर तीन तरह के लोग होते हैं सत्वगुणी रजोगुणी और तमोगुणी ये लोग भी होते हैं और देश भी होते हैं सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी समाज भी होता है सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी लोगों का ग्रुप भी होता है लोगों का संगठन भी होता है सत्व रजो और तमगुण के गुंडों का भी संगठन होता है राजनीतिक्ञो का भी संगठन होता है और उन मित्रों का भी संगठन होता है जो चाहते हैं कि ईश्वर का चिंतन करें ईश्वर की चर्चा करें तो सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी ये जो तीन हैं संगठन भी होते हैं देश भी होते हैं समाज भी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति भी होते हैं तो जो व्यक्ति सत्वगुणी हृदय से हैं उन लोगों के लिए वो तो पहला श्लोक पर्याप्त है कि उसके आगे उनको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती ईसा इस बात से एक सत्व गुणी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक कर सकता लेकिन अगर आप सत्वगुण के अधिकारी नहीं है तो बिना देर किए रजोगुण को पकड़ लो ऐसा कही ना हो कि तुम तनो तमोगुण के क्षेत्र में चले जाओ तो कर्म करना रजोगुणी कार्य कर्म करना सकाम कर्म करना बाद में निष्काम कर्म करना ये भी दोनों रजोगुण के अंतर्गत हैं। रजोगुण ही है जो देश का विकास करता है जितने संसार में जितने विकास के कार्य होते हैं वो सब रजोगुण के अधीन होते हैं तो आप रजोगुण में लग जाइए और उसके साथ में उस कार्य को करते हुए मेरा कोई कार्य नहीं ये सब कार्य मेरे परमेश्वर का है जो मेरे को सौंपा है उन्हें मेरे को झाड़ू लगाने का काम दिया है मैं रोज़ झाड़ू लगा रहा हूँ मेरे को मरीज देखने का काम दिया है मरीज देख रहा हूँ मेरे को ये दुकान चलाने का बोला है उसने मैं दुकान चला रहा हूँ मैं दुकानदार नहीं हूँ मैं इस दुकान का सेवक हूँ इस दुकान के माध्यम से समाज की सेवा कर रहा हूँ मैं इस व्यवसाय की वजह से समाज की सेवा कर रहा हूँ इस तरह से जब मैं अपने समस्त कार्य को परमेश्वर को समर्पण कर देता हूँ क्योंकि जब कोई कार्य दिया जाता है और उस कार्य को शिद्दत से ईमानदारी से प्रतिबद्धता से जब हम करते हैं तो हम किसी भी कर्म से लिप्त नहीं होते ये बात कृष्ण भी गीता में कह चुके हैं कि किसी भी कार्य को अगर आप शिद्दत से ईमानदारी से और समर्पण के भाव से करते हो जिसमें तुम्हारी प्रतिबद्धता है तो आप उस कर्म से लिप्त नहीं होते तो यही कोई तरीका है वो कहते हैं कि न कर्म लिप्त न यानी आप प्रतिबद्धता से ईमानदारी से वो काम करो जो आपको सौंपा गया है जो नैसर्गिक रूप से आपको प्राप्त है अगर आपको नैसर्गिक रूप से सफाई का काम करना है तो सफाई का काम करो नैसर्गिक रूप से आप राजा बन रहे हो तो राजा बन जाओ जैसे राजा जनक थे उनको किसी सोने के सिंहासन पर बैठते थे लेकिन सोने से तनिक भी मोह नहीं था वो मखमल की गादी पर सोते थे लेकिन मखमल से उनको तनिक भी मोह नहीं था क्योंकि वो तो पूरी तरह निर्मोहित है और वो कहते थे जो मेरे को प्रारब्ध से मिला है उसको मैं त्याग भी नहीं सकता उसको छोड़ भी नहीं सकता तो वो उसको लेता थे लेकिन वो तेन ततन भूंज था वो त्याग त्यागपूर्वक भोगते थे उस भोग के साथ में मोहन था उस त्याग की भावना से भोगते थे तो वो कर्म में कभी लिप्त नहीं होते थे इस तरह से तो वो बहुत अच्छा श्लोक है ये दूसरे वाला कि कुर्वन ने वह कर्मानी जिज समा एवं तो ही नान्य तो अस्थि न कर्म लिप्य थे यानी नर को इस तरह से कर्म से लिप्तता प्राप्त नहीं होगी क्योंकि आप कर्म लगातार समर्पित करते चले जाते हो आरंभ में अपने घर परिवार के लिए आवश्यक चीज़ें का इकट्ठा करना कर्म फल नहीं देता आप रोटी बना रोटी कमाते हो कोई कर्म फल नहीं लगेगा बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करते हो उसमें कोई कर्म फल के बंधक नहीं हो जाते आप अपने पत्नी के लिए गहने लाते हो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करते हो लेकिन जब हम हाँ इसमें इतने लिप्त हो जाते हैं कि हम हाँ इस जीवन में उन कर्मों को छोड़ना ही नहीं चाहते तो फिर हम कर्मफल के भागी हो जाते हैं और इन सब को करने के पीछे हम किसी दूसरे का ही धारण करते दूसरे की अधिकार को हम अपने अधिकार में लेते हैं, किसी का दूसरे का धन हम गलत तरीके से अपने हस्तक्षेप करके ले लेते तो फिर हम कर्म के कर्म के भागी हो जाते इसलिए हम अगर समर्पण भाव से कर्म करें ट्रस्टी भाव से समर्पण भाव से करें कर्म तो हम कर्म फल से लिप्त नहीं होते यही इसका संदेश है और ये कर्म फल का उपयोग कर्म करने का उपयोग हमको ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए करना है न कि कर्मों को कर्म के लिए करना है कर्म इसलिए करना है कि हमको ज्ञान प्राप्ति की योग्यता हो जाए या कर्म को आधार की तरह उपयोग करना है सीढ़ी की तरह उपयोग करना है उसको उलझने की तरह उपयोग नहीं करना कि हम उस जंगल में उलझ जाएं कर्म के इसके आगे बोल अब ये जो कर्म जो है वो रजोगुण की बात है अब हम कहते हैं उन लोगों की क्या गति होगी जो तमोगुणी है इस जीवन को वो गंभीरता से लेते ही नहीं हमको ना तो ज्ञान तो बहुत दूर की बात है ज्ञान क्या होता है बेवकूफ लोगों की बात है और कर्म कर्म हम वो करेंगे जिसमें हमको मजा आए या तुम तुम्हारी ऐसे कि तरह से हो जाए तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाए लेकिन हम तो मजे लेंगे उसकी ना उस कर्मों को करने से जो संसार के कल्याण के विरोध में या हम खाना चाहेंगे सुख भोगना चाहेंगे अच्छी सड़क क्यों नहीं बनी हम बनवान उसमें चलना चाहेंगे जितनी सुविधाएं हम उनको भोगना चाहेंगे लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे हम तो आलसी करेंगे तो अकर्मण्यता या दुष्कर्मण्यता ये दोनों तमोगुणी है अकर्मण्यता भी तमोगुणी है हम कुछ नहीं करना चाहें या दुष्कर्म करना चाहें तो दोनों तमोगुण के अंतर्गत आते हैं सकाम और निष्काम कर्म रजोगुण के अंदर आते हैं और ज्ञान सतोगुण के अंतर्गत आते हैं तो ये तीसरा जो है उन लोगों की गति बताई गई है जो तमोगुणी व्यवस्था में प्रवेश कर जाते हैं जो तमोगुण के अधीन हो जाते हैं उनके ये लिखा असुर नाम तेलो वो उस लोक में जाते हैं जहां प्रकाश नहीं है असूर्य का मतलब होता है जहां सूर्य नहीं है असूर्य नाम तेलो अंधेन तंसा व्रता जो प्रदेश अंधेरे से घिरा हुआ है जहां सब तरफ अंधेरा छाया हुआ है वहाँ पर वो लोग प्रवेश करते हैं कौन लोग या तो जो दुष्कर्मी है या अकर्मी है अकर्मण्यता आप कर सकते हो काम आपके हाथ पांव सब चल रहे हैं फिर भी हम भीख मांग रहे हैं हाथ पांव सब चल रहे हैं कि मैं होगा पैसे बाबा जी बहुत दे के गए हमारे पर बहुत पड़े हैं हम क्यों काम करें हमको है हमारा काम डॉक्टर बन गए डॉक्टरी कर सकते हैं। क्यों करें हम तो आराम से बैठे बैठे नहीं खाएंगे तो वो जो अकर्म है या दुष्कर्म है दोनों एंटी सोशल है समाज के खिलाफ तो ऐसे लोग जो या तो दुष्कर्म करते हैं या कर्म से दूर भागते हैं उन लोगों के लिए तीसरी गति है कि असुर नामते लोका लोग का अंधेन तमसाव्रता जो अंधेरे से घिरा हुआ आवृत प्रदेश है वहां पर वो प्रवेश करते हैं और तानते प्रत्यभिगछ मरने के बाद प्रत्य अभिगछनती यानी मरने के बाद तानते यानी वहां पर वो लोग जाते हैं कहा कब जाते हैं मृत्यु के उपरांत ये के चार जो लोग आत्महत्या आत्म करते हैं ये आत्महत्या है अकर्मण्यता भी आत्महत्या आत्म क्यों कही जाती है, है? तो तो है, है वो भी आत्महत्या लेकिन अकर्मण्यता और दुष्कर्मण्यता यह भी आत्महत्या है क्यों आत्महत्या है कि तुमने ये जो इतना सुंदर अवसर मिला था मनुष्य बनाया गया था उस सुंदर अवसर को तुमने इतनी बुरी तरह से कुचल दिया इतनी बुरी तरह से नष्ट कर दिया क्या मिला चलो किसी का धन मैंने हड़प लिया खूब सारे इकट्ठा कर लिया सबको परेशान करके मेरे को बड़ा मजा आ गया है ना और फिर मैं कवर में चला गया अब मैंने को क्या मिला कभी हम गहराई से सोचे तो शायद उसके बाद में हम उस धन का तो तिनका भी लेके जा नहीं सकते लेकिन हाँ उन कर्मों को साथ लेके जा रहे जिन कर्मों के आधार पर हमने वो सब कुछ हड़पा तो उसका परिणाम क्या होगा कि हम उस अंधेरे में प्रवेश करेंगे असुर नाम थे लोग अध्ययन तम सावृत जो अंधेरे से आवृत्त प्रदेश एक ऐसा लोक है जिसमें हम प्रवेश करेंगे और तानते प्रत्यभिघन छंती जब हम प्रेत बनते हैं जब या ना प्रत्यभिघन मतलब मरने के बाद जाते हैं अभिगनछन थी हम जाते हैं। तो प्रेत बनने के बाद या कि हम मरने के बाद जब वहाँ जाते हैं तो वो प्रदेश ऐसा होता है जहाँ पर कि मात्र अंधेरा है जहां कोई प्रवास नहीं है और यह किन की गति बताई गई है तमोगुणी लोगों की जो आत्महत्ता है जिन्होंने मानव जीवन को नष्ट कर दिया अपने मानव होने पर खुद कलंक लगा दिया अब अगला श्लोक है अनेत अब ये तीन तो उन्होंने गति बताई किसकी बताई पहले किस सत्वगुणी की ईसावासम इधम सर्वम दूसरी रजोगुणी की कुर्व्य वे है कर्मण्य जी जीवी छत समा तीसरी उन्होंने अब जो इसके आगे चौथा श्लोक में अब ये यहां से चौथा पांचवा छठा सातवां जो श्लोक आएगा इसमें बताएंगे वो कि आत्मा का स्वरूप क्या है चेतना का स्वरूप क्या है चैतन्य का स्वरूप क्या है अब हम यहां पर अपन एक बात अच्छी तरह से समझ लें संसार में ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जिस भाषा में आत्मा को समझाया जा सके क्योंकि हर भाषा आत्मा से निकली है और वह आत्मा को कैसे समझाएगी? या ना कोई हम कहें कि कोई अपने बाप से बड़ा हो ही नहीं सकता कोई अपने जन्म से अपनी माँ से बड़ा नहीं हो सकता हम कहें कि सुबह सुबह मैं जा रहा था मेरी छाया को उलाघने की कोशिश कर रहा था मैं उलाघ ही नहीं सकता क्योंकि मैं जितना तेजी से जाऊँगा मेरी छाया मेरे से आगे चले जाएगी मैं इस उंगली से इस उंगली को नहीं बता सारे संसार पे उंगली उठा सकता लेकिन इस उंगली से इसी उंगली को इंगित नहीं कर सकता कि ये उंगली इसी उंगली को बता दे ये संभव नहीं हो पाता और यही कारण है कि संसार में ऐसी कोई भाषा नहीं है जो आत्मा को समझा दे और यही कारण है कि ये द्वैत का ज्ञान अंतरात्मा से आता है अद्वैत का ज्ञान अंतरात्मा से आता है और द्वैत का ज्ञान इंद्रियों से आता है अद्वैत का ज्ञान अंदर से आता है क्योंकि ये बात बोध की है अगर गणित की होती तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाती अगर भौतिक शास्त्र की होती तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती लेकिन ये बात अंतर्ज्ञान की है इंट्यूज़न की है इनर नॉलेज की है भीतरी ज्ञान की अक्रम ज्ञान की वो बात आसानी से हृदय में पहती नहीं है और यही कारण है कि हमको ऐसी भाषाओं का सांकेतिक भाषाओं का उपयोग करना पड़ता है कि जब हम आत्मा का बोध प्राप्त कर सकें, जैसे अखंडानंद जी सरस्वती जो उड़िया बाबा के शिष्य थे वो कहते थे कि अद्वैत की चर्चा जो करता है वो एक आश्चर्यजनक व्यक्ति है अद्वैत का निरूपण करना मैजिक है जादू है क्योंकि अद्वेत को निरूपित करना संभव नहीं है जैसे हम उस चीज़ को निरूपित कर सकते हैं जिसका रूप हो अप को निरूपित करना अत्यधिक कठिन कार्य है इसलिए अब हम जो भाषा का उपयोग करेंगे उस भाषा में ऋषियों की भाषा है और मतलब विश्व के सर्वोच्च ज्ञान की भाषा है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि असंभव हो, असंभव होता तो कोई प्रयास ही नहीं करता दूसरी बात शुरू में अपन ने समझ लिया था कि हम आत्मा से अच्छी तरह परिचित हैं अगर परिचित न होते हम खोजते कैसे अगर हमको ये पक्का मालूम है कि हमारा कोई भाई नहीं है तो फिर भाई को खोजने जाएंगे ही नहीं लेकिन हमको मालूम है भाई है मिलने रहा है बहुत दिनों से तो हम खोजने जाएंगे उसको तो हम उसी को खोजते हैं या उसी को निरूपण करते हैं या उसी के प्रति लालसा करते लॉन्जिंग करते हैं जिसके बारे में जानते हैं कि वह तो हम अपनी आत्मा को जानते हैं ऐसा कौन है जो अपने आप को नहीं जानता हर कोई अपने आप को जानता ही है तो उस आत्मा को खोजने के लिए हम निकलते हैं तो उसी का नाम आध्यात्म है और अब यहाँ पर जो चार लोग आएंगे वो आत्मा के स्वरूप के बारे में हमको आधारभूत जानकारी देंगे जिनके द्वारा हम उस आत्मा को समझ सकेंगे उंगली तो नहीं बता सकते क्योंकि उंगली बताने वाले को उंगली बताना पर कहते हैं अनेज देकम बन सो जब देकम पहली बात तो ये एक है वो एक है जैसे हमने और कहाँ पढ़ा था ऐसा एक ओंकार सतनाम एक का मतलब होता है यूनिक एक का मतलब अद्वितीय एक का मतलब होता है ऐसा जिसके जैसा कोई नहीं उसके जैसा कोई भी नहीं और जद का मतलब होता है कि जो कंपन रहित है, कंपन या चलना वो अपनी चाल से रहित थे क्यों है चाल से रहित? चलने का क्या मतलब होता है आज मैं यहां पे हूं और चल के वहां गया मतलब पहले मैं वहां नहीं था सिर्फ यहीं पे था अब चलने के बाद मैं यहां नहीं रहूंगा और वहां पहुंच जाऊंगा जहां नहीं था वहां हूं लेकिन परमेश्वर तो हर जगह तो चलेगा कैसे क्योंकि वो जहां भी जाना चाहेगा वो पहले से ही है वो तो इसलिए बोलते हैं कि वो अने देखा वो चल नहीं सकता उसके चलने की कोई संभावना नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वो जहां भी चलेगा तो पहले ही तो वहां पर है ऐसी कोई ब्रह्मांड में जगह नहीं है कि जहां पर वो नहीं है कण कण में जब है वो तो चल के जाएगा कहां क्योंकि चलेगा भी तो वो तो हर जगह ही तो है इसलिए चल के वो कोई अपनी अनुपस्थिति को उपस्थिति में बदलने का कोई सवाल नहीं क्योंकि अनुपस्थिति है ही नहीं तो उसको उपस्थिति में बदलेगा कैसे इसलिए वो चलने से महरूम है वो चल नहीं सकता है ना मनसो हो हो वो मन की गति से भी तेज चलता है अब ऋषि कहते हैं ये भाषा विरोधाभाषी प्रतिश्री वो चलने में अक्षम है पर मन की गति से तेज चलता है क्यों क्योंकि मन जहां आपका पहुंचेगा क्षण भर में अमेरिका क्षण भर में चांद पे, चंद भर क्षण भर में सूर्य पे, और क्षण भर में अंतरिक्ष में चला जाएगा लेकिन जब वो पहुंचेगा तो मालूम पड़ेगा कि आत्मा तो हम पहले से बैठा हुआ है जब वो क्षण भर में वहाँ सूर्य पे दिमाग चला गया क्षण भर में अमेरिका चला गया क्षण भर में मेरे घर चला गया लेकिन जहाँ कहीं भी जा गया तो वो भगवान तो वहाँ पहले से बैठा हुआ है इसलिए वो कहते हैं कि अने देखा हुआ एक है और कंपन रहित है या न उसकी चाल ही नहीं चलने से मजबूर है वो लेकिन मनुष्य जब न एनत देवा आपने वन पुरोमर्श तत्व अब यहां पर कहते हैं न एनत देवा यहां देव का मतलब होता है हमारी इंद्रिया वो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता अपनोवन अपनोवन का मतलब होता है संस्कृत में प्राप्त करना किसी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना जैसे मेरे पास धन नहीं और धन प्राप्त कर लिया पुत्र नहीं है पुत्र प्राप्त कर लिया घर नहीं है घर प्राप्त कर लिया लेकिन इस तरीके से उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते इंद्रियों के द्वारा देव का मतलब होता है इंद्रिया वो देवों के द्वारा प्राप्त नहीं जैसे आंख के द्वारा नहीं देखा जा सकता कान के द्वारा नहीं सुना जा सकता के द्वारा हम परमेश्वर का स्वाद नहीं, नहीं, नहीं छू सकते उपनिषद कर घोषणा करता है कि हम उनको इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते मनसो जबी और नैनद देगा आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते क्यों कि, कि वो पूर्व में आया हुआ है उन्होंने छोटी सी लाइन समझा दी कि वो पूर्व में आया हुआ है इसलिए हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते आप इसका मतलब समझें कि प्राप्त करने का मतलब होता है अंतरिक्ष और समय में किसी वस्तु को पाना जैसे मैंने धन पाया तो आज की तारीख में पाया कल की तारीख में नहीं था कल की तारीख में नहीं रहेगा यह धन पाना हुआ या उस देश में धन नहीं था मेरे पास इस देश में आने के बाद मेरे पास धन आ गया तो अंतरिक्ष और समय के साथ बंधा हुआ है कुछ भी पाना इंद्रियों के द्वारा जो कुछ चीज दिखाई देती है कान के द्वारा कुछ सुनाई देता है जीभ के द्वारा चखाई देता है ये सब चीजें कभी न थी कभी हैं और कभी फिर न रहेंगी क्योंकि ये अंतरिक्ष और समय के बंधन में है इंद्रियों का कुछ भी पाना लेकिन जो वो पूर्व से ही है पूर्वमर्ष का मतलब होता है जो पूर्व से उपस्थित है उसको हम कैसे पाएंगे क्योंकि वो ना तो कभी ऐसा समय था जब वो नहीं थी ना कहीं ऐसा समय आएगा जब वो नहीं होंगी और ना वो कोई ऐसी जगह है जहां पर वो नहीं थी और ना कोई ऐसी जगह है जहां पर वो अब आ जाएगी क्योंकि वो ऐसा वास्तव में एकदम सर्वम इसी बात को समझाने के लिए सारी बात कही जा रही है आत्मा का स्वरूप इसलिए बताया जा रहा है कि हम वो बात समझ सकें कि ईसा वासम इदम सर्वम यथकिंच जगत त्याम जगत इस लाइन को समझाने के लिए हमको आत्मा का स्वरूप यहाँ पर निरूपित करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि इसकी भाषा अजीब सी लगेगी आपको कि वो चलने में अक्षम है क्योंकि कहाँ जाएगा वो कहीं भी जाएगा वो? पहले से पूछा और मन की गति से भी तेज चलता है दोनों बातें हमको विरोधाभासी प्रतीत होती है कि जब वो चलने में अक्षम है और मन की गति से भी तेज कैसे चलेगा लेकिन इसमें विरोधाभास नहीं है क्योंकि मन जहाँ जाता है वो वहाँ पहले से ही उपस्थित है तो मन को ये प्रतीत होता है कि ये तो पहले मेरे से भी पहले आ गया मैं इतनी तेजी से चल के आया और ये तो पहले से उपस्थित है इसका एक सीधा सा मतलब है हम अपने स्रोत से कभी अलग हो ही नहीं सकते क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं हमको हमारा स्रोत दिखाई देता है और तत् धावत अन्य अन्यति तिषक तस्मिन अप मातृष्वा दी अब इसका अपने यहाँ पर उसका संधि विच्छेद करके लिखा कि तत् धावत वह दौड़ लगाता है तत् धावत अन्य अन्यति अन्य अन्य चलने वाले जितने हैं चलनशील पदार्थ उनका अतिक्रमण कर जाता है अन्यति वो ट्रांसजेंड कर जाता है उनका अतिक्रमण कर जाता है दौड़ के उन से आगे निकल जाता है तत् धावत अन्य अन्यति यानी किसी और के आगे निकल जाता है किसकी बात हो रही है आत्मा की या ईश्वर की कि वो दौड़ता है और दौड़ के सबके आगे निकल जाता है तिष्ठक तस्वीन अप मातृशु दधाती का मतलब होता है वायु मातृ शब्द है मातृ का मतलब है अंतरिक्ष स्पेस और शवा का मतलब होता है जो अंतरिक्ष में दौड़ लगाती है और शवा शब्द से निकला शवा मतलब यात्रा करना तो अंतरिक्ष में जो यात्रा करती है उसको हम मात्री शवा बोलते हैं जो वायु के लिए उपयोग में किया जाता है अप का मतलब होता है जल अब इस पूरे वाक्य का मतलब अपन समझाते हैं कि वो तेज से तेज दौड़ने वाले से भी तेज दौड़कर उसका अतिक्रमण कर जाती तुम कितनी भी तेज गति की कोई व्हीकल ले लो ये बात गति की एक सीमा की है कि कितनी भी गति की कर लो वो उस परमेश्वर की गति का अतिक्रमण नहीं कर सकती क्योंकि वो उस गति से पहले ही वहाँ पर उपस्थित है वो सब तेज से तेज चलने वाले से तेज वो अतिक्रमण करके वो तेती का मतलब होता है ट्रांसजेंड कर जाना अतिक्रमण कर जाना उसका और वही है जिसके डर से वायु चलती है और पानी को जल को जल की वाष्प को संभाल के ले जाती है ना ये, ये प्रतीक रूप से बात है प्रकृति परमेश्वर की आधीन है अगर वो प्रकृति कहती है कि इस जल को उठा के वहां ले जाओ तो वायु आती है बेचारी और उस जल को बादल के रूप में उठा के ले जाती है इन्हें प्रकृति उस चैतन्य के पूर्णतः अधीन है क्योंकि आगे एक केनोपनिषद आएगा वो बताते कौन है जिसके डर से ऋतुएँ टाइम पर आती हैं सूर्य समय पर उदित होता है दिन निकलता है रात आती है चिड़ियाँ चहकती हैं रितुवें आती हैं फूल समय पर खिलते हैं कोई तो है जिसके डर से ये सब कुछ अपने आप समय पर होता है कोई तो इसका मालिक है इस ब्रह्मांड का जिस मालिक के डर से ये सब कुछ समय पर होता है तो वो कौन है जब वो ऋषि से पूछता है शिष्य तब ऋषि उसे ब्रह्म ज्ञान देता है क्योंकि आपके हृदय में जब तक जिज्ञासा नहीं तब तक ब्रह्म ज्ञान दूर है और जिज्ञासा प्राप्त करने के लिए हमको हमारी जब मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी होती प्रतीत होती हैं तो हमको अपने कर्मों को परमेश्वर को समर्पित करते चले जाना चाहिए जो दिया उसमें खुश जो न दिया उसमें खुश क्योंकि मेरा काम नहीं ये मेरे मालिक का काम है जो मैं कर रहा हूं ऐसा करते करते जब हम सौ साल जीने की तमन्ना करेंगे तो किसी न किसी दिन हृदय में बात समझ में आ जाएगी कि कर्ण कर्ण ईसा बात समय सर्वम तो वो दौड़ते दौड़ते सबसे तेज दौड़ने वाले से भी आगे दौड़ता है और वही है जिसके भय से वायु चलती है जिसके भय से जल को संभालती है अन्यथा वो कहते थे जल तुम तुम्हारा निपटो मैं मेरा काम कर रहा हूँ तुमको जहाँ जाना तुम तुम्हारे जाओ मैं क्यों लेके कर जाऊँ लेकिन नहीं वो प्रकृति के जितने नियम उस आत्मा ने बनाए उनका अनुसरण करना उनके लिए अवश्यम भावी है उनका कर्तव्य है क्योंकि उस कर्तव्य से वो च्युत नहीं हो सकते अलग नहीं हो सकते तो तज एक तन नयति अब यहां पर फिर वही विपरीत बात है एजत का मतलब होता है कंपन करना और तन नयति वह कंपन करता है और वह कंपन नहीं करता कंपन शब्द का मतलब होता है जगह बदलना जाना आना कोई अप डाउन करता है वो भी कंपन है तो वो आता जाता है और वो नहीं आता जाता तद है वह दूर है तदवंतिक है वो पास है वो दूर है और वो पास है वो कंपन नहीं करता और वो कंपन करता है तद अंतरस्य सर्वस्व है वो सबके भीतर है अंतरस्थ सर्वस्व है सबके भीतर है तद अंतरस्त सर्वस्व है तदु सर्वस्या तद से बाहता वो सबके बाहर है सारी बातें ऐसे लगते हैं कि ये तो उलट सुलट किसी खराब दिमाग वाले की बात है ये कुछ तो भी बोल रहा है वो कोई कहती है आदमी अच्छा है बहुत बुरा है तो बोलेंगे ये कोई बात हुई एक बात बोलो ऐसी विपरीत बातें क्यों बोलते लेकिन यहाँ पर अपन पहले आगाह कर चुके हैं कि यहाँ पर जो ऋषियों ने भाषा दी है वो भाषा इसलिए दी है कि हम उसके बोध से बोधित हो सकें क्योंकि आत्मा के बोध से बोधित होना बहुत कठिन है और वो योग्यता प्राप्त करने के लिए उपनिषद सर्वोत्तम साधन है तो वो कहते हैं कि वह चलता भी है और नहीं भी चलता है चलता है कि इसलिए उस के लिए जिसके निगाह में द्वैत जिसके निगाह में द्वे थे वो कहेगा कि हाँ, हाँ वो चलता है भगवान वहाँ था मेरे बुलाने पे, आह्वान किया तो यहाँ आ गया भगवान तो स्वर्ग में था और मैंने उसका आह्वान किया तो लक्ष्मी भी आ गई नवग्रह भी आ गए शिवजी भी आ गए सभी आके अपने अपने विराजों सुपारियों पे बिठा दिया हमने उनको तो हमने उनको आह्वान किया आगे तो वो आता है चलता है वो तन नहीं देती हम कहते वो सुपारी में पहले भगवान है हम जो उसके लिए आसन बनाया उसमें पहले ही भगवान है तो फिर हम कहते हैं कि वो तो नहीं चलता कहाँ से चलेगा वो पहले ही तो है वहाँ पे। जब हमारी दृष्टि में द्वैत था जब तक जब हम कहते हैं कि भगवान का आवन किया और भगवान आ गए जब हमारे द्वेत से द्वैत थट जाता है जाले छड़ जाते हैं हमारी आँख के फिर हमको लगता है कि वो नहीं चलता तो तद एजती तद नहीं जब हमको ऐसा लगता है द्वैत की भावना से कि अरे भगवान तो स्वर्ग में है भगवान खूब ज़ोर जोर से लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाएं तब तेरे को शायद सुना जाए तब हम खूब ज़ोर ज़ोर से हल्ला मचाते हैं तब ऐसा लगता है कि शायद भगवान को सुना जाए एक लाउड स्पीकर दो चारों दिशाओं में लगा देंगे कि शायद भगवान को कुछ सुना जाए है ना कि कही, कहीं कहीं ना कहीं तो तेरे कान में भनक पड़ेगी तब हम खूब ज़ोर जोर से चिल्ला चोड़ना चाहते हैं और लगता है कि किसी दिन परमेश्वर को सुनाई दे जाएगा और फिर कहते हैं तद्वंतिक है जब समझ में आती बात वो कहता है कि वो तो मेरी मन की कल्पना के भी पहले वो समझ जाता है मेरी प्रार्थना तो बाद में निकलती है वो प्रार्थना के पहले ही समझ जाता है क्यों कि प्रार्थना करने वाला भी तो वही है प्रार्थना तो वही पैदा करता है तो वो तो मेरी प्रार्थना करने के पहले ही सुन लेता है ये भी फिर वो विरोधाभासी बात हो लगी कि भगवान से हम प्रार्थना करें लाउड स्पीकर से नहीं सुन रहा था और आप कहते हैं कि प्रार्थना करने के पहले ही वो सुन लेता है प्रार्थना बाद में करेंगे सुनेगा वो पहले क्योंकि प्रार्थना का उद्भव भी तो उस आत्मा से ही होता है क्योंकि उस उद्भव नहीं होगा तो प्रार्थना बनेगी कैसे और उसका उद्भव होगा तो उसी आत्मा से ही तो उद्भव होगा तो वो इसलिए वो करने के पहले प्रार्थना को सुन लेता है हमको प्रार्थना करना है तो बाद में पड़ेगी लेकिन वो सुन पेलेगा इसलिए हम कहेंगे कि वो दूर है वो एकदम नजदीक है वो तब नजदीक है जब हमको समझ में आ जाएगा कि प्रार्थना का उद्भव भी तो उसी से हो रहा है वैसे को हम कहेंगे तद सर्वस। तब हमको समझ आएगा कि सबके भीतर ही है वो क्योंकि प्रार्थना वहीं से उत्पन्न हो रही समस्त कर्मों का प्रेरणा उसी से हो रही प्राण को चलने की प्रेरणा श्वास को चलने की प्रेरणा दिल को धड़कने की प्रेरणा जीवन को जीने की इच्छा ये सब कुछ कहां से उद्भव है उसका उसी आत्मा से उसी आत्मा से वो वो जो सबके अंदर है और तद सर्वस्या से वो मेरे बाहर जो कुछ संसार में मुझे दिखाई दे रहा है <kuh> ये अंतिम ज्ञान की बात है तद अंतर सर्वस्य वो सबके भीतर है और वो सबके बाहर है जब मैं आत्मा को देखता हूँ तो आत्मा में मुझे पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है जब अंतर्मुखी होता हूँ और अपने आत्मा के बारे में जब सोचता हूँ तो मुझे ब्रह्मांड दिखाई देता है और जब मैं संसार को आंख खोल के देखता हूं तो मुझे आत्मा ही आत्मा दिखाई देती है यह न ऋषि है जब मैं भीतर झाकता हूं तो संसार दिखाई देता मैं बाहर देखूँ तो आत्मा दिखाई देती जब ये हो जाता है तो पूर्ण ज्ञान का अधिकार कि जब मुझे बाहर देखता हूं तो मुझे आत्मा दिखाई देती है और जब मैं आँख मींच के अपने अंतर्मुखी होता हूँ तो मुझे ब्रह्मांड दिखाई देता है तो जब ऐसा हो जाता है कि पूर्ण ज्ञान की स्थिति अब यह अंतिम आज की बात कि यश तो सर्वाणी भूतानी आत्मनिर्यवाणु भूतेषु चात्मानं नम बीजुगुप्त इसको अभी संक्षिप्त में लेते हैं समय ज्यादा हो रहा है जो सब कुछ जीव हैं भूतानि का मतलब होता है एग्जिस्टिंग थिंग्स जो भी अस्तित्व में है आप भी एक भूत हो मैं भी एक भूत हूं भूत का मतलब पिशाच नहीं भूत का मतलब होता है जो अस्तित्व में है तो वो समस्त भूत आत्मा के रूप में देखता है योगी उसको आत्मा की तरह देखता है और सर्वभिष्ट आत्मा नम और समस्त चीजों के अस्तित्व में समस्त चीजों के आत्मा में एक पत्थर है तो पत्थर की आत्मा में यानी पत्थर के आत्मा का मतलब होता है पत्थर का मूल स्वरूप क्या है अंतिम रूप से पत्थर क्या है गहन चिंतन करें कि पत्थर आखिर है क्या या एक व्यक्ति आखिर है क्या एक कुत्ता आखिर है क्या ये संसार आखिर है क्या उसको जब हम गहन चिंतन कर और उसके केंद्र में जाने का प्रयास करें उस चिंतन के द्वारा तो उसको बोलते हैं उसको उसकी आत्मा का पश्चिम करना देखना उसके आत्मा को देखना तो सर्वते शुच्च आत्मा न तत्व नब वो सब के भीतर झाँगता है तो उसे सब जगह भिन्न भिन्न पत्थरों में कुत्ते में बिल्ली में अपनों में परायों में दुश्मनों में मित्रों में सबके भीतर झाके वो तो एक जैसा दिखाई देता है सबके अंदर एक ही आत्मा दिखाई देती है तब तो नीजुगुप्शात है उसके हृदय में विजुगुप्शा का मतलब होता है घृणा समाप्त हो जाती है उसके हृदय से किसी के भी प्रति घृणा समाप्त हो जाती सारे घृणा समाप्त होने का मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड से वो प्यार करने लगता पूरे ब्रह्मांड से प्रेम करने लगता जैसे आप आपके शरीर से प्रेम करते हो आपका हाथ कभी दूसरे हाथ से दुश्मनी नहीं निकालता है। उसी तरह से वो पूरे ब्रह्मांड से प्रेम कर लगता है तो आज की बात अपन यही समाप्त करते हैं और तदंतर चर्चा को फिर अगले हफ्ते तो जारी रखेंगे इस जानकारी के साथ कि हम 16 मार्च गुरुवार के दिन संध्या को पादुका पूजन कर यहाँ पर होली का कार्यक्रम मनाएँगे जिसमें हम फूलों की होली खेलेंगे और तदंतर यहाँ पर ही आप सबको सपरिवार भोजन करना है